दोस्तों जोसिप मर्फी कहते हैं कि इंसान के अंदर एक ऐसा खजाना छुपा है जो उसकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को बदल सकता है। ये खजाना है आपका सबकॉन्शियस माइंड। हम अक्सर समझते हैं कि हमारी जिंदगी को हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, जो प्लानिंग करता है, डिसिजन्स लेता है और लॉजिक य� जो भी seed यानि thought आप उसमें डालते हो, वो grow करता है। अगर आप positivity, confidence और faith की seeds डालते हो, तो वो growth और success में बदल जाते हैं। लेकिन अगर आप fear, doubt और negativity की seeds डालते हो, तो वो failures और limitations बन जाते हैं। Murphy कहते हैं, your subconscious mind does not argue with you, it accepts what you believe. मतलब आपका subconscious right और wrong को filter नहीं करता। वो सिर्फ वही अब्जॉर्ब करता है जो आप बार-बार सोचते और फील करते हो इसीलिए अगर आप दिन भर अपने आप से कहते हो मैं वीक हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता तो सब कॉन्शियस उसे रियलिटी बना देता है और अगर आप अपने आप को बार-बार अफ्फर्म करते हो कि मैं केपेबल हूँ मैं स्ट्रॉंग हूँ मैं सेक्सीड उसका subconscious ये belief एब्जॉब करके उसकी confidence तोड़ देता है और result अपसर failure होता है। दूसरी तरफ एक student अपने आप से कहता है मैं तयार हूँ, मैं अपना best दूँगा। ये positive suggestion उसके subconscious में store होता है और उसे calm और confident बना देता है और वो naturally better perform करता है। Murphy का powerful reminder है आपके अंदर एक treasure फ़ियर या फ़ीत, डाउट या कॉन्फ़िडेंस। दोस्तों इस चैप्टर का असल लेसन है अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव बिलीफ़ से फ़िल मत करो, उसे एक वैल्युअबल रिसोर्स समझो और पॉजिटिव थॉट्स और क्लियर इंटेंशन से प्रोग्राम करो। यही वो की है जो आपके हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स का ड